ano shu talk ashta vakra mahagita number 74 pehla prashn purvi manisha सद्गुरुओं को मनोवैज्ञानिक का संबोधन क्यों नहीं देती क्या सदगुरु मनोवैज्ञानिकों से किन्नी अर्थों में बिल्कुल भिन्न है कृपा करके समझाइए मनोवैज्ञानिक मनस्विद नहीं है मन के संबंध में जानता है मन को नहीं जानता मन के संबंध में जानना एक बात है मन को जानना बिल्कुल दूसरी मन के संबंध में जानना तो मन से ही हो जाता है मन को जानना मन के पार गए बिना नहीं होता साक्षी जानता है मन को मन को जानने के लिए मन से भिन्न होना पड़ेगा पार होना पड़ेगा मन से ऊपर उठना पड़ेगा मन में जो घिरे हैं वे मन को न जान पाएंगे जिन्होंने ऐसा जाना कि हम मन ही हैं वे तो मन को कैसे जान पाएंगे जिसे भी हम जानते हैं उससे थोड़ी दूरी चाहिए फासला चाहिए तभी तो परिपेक्ष पैदा होता है मैं तुम्हें देख रहा हूं क्योंकि तुम दूर हो तुम मुझे सुन रहे हो क्योंकि मैं दूर हूं मन से जो दूरी पैदा करने के उपाय हैं वही ध्यान है मन को भी दृश्य बना लेने की जो प्रक्रियाएं हैं वही ध्यान है जहां मन भी तुम्हें अपने से अलग दिखाई पड़ने लगता है देह भी मन भी और तुम सबके पार खड़े हो जाते हो मनस्विद नहीं है मनोवैज्ञानिक मन का ज्ञाता नहीं है मन के संबंध में जानकारी है उसे जानकारी उधार है अपने मन के संबंध में उसे कुछ भी पता नहीं है, मन के संबंध में दूसरों ने जो कहा है उसका संग्रह किया है उसने मन के संबंध में मनुष्य के व्यवहार को जांच कर परख कर जो अनुमान किए जा सकते हैं उन अनुमानों पर थिर है वो मनोवैज्ञानिक तकनीशियन है इसलिए यह हो सकता है अक्सर होता है कि मनोवैज्ञानिक जिन संबंधों में तुम्हें सलाह देता है उन्हीं संबंधों में स्वयं रुग्ण होता है तुम जान के चकित होगे कि मनोवैज्ञानिक जितने पागल होते हैं उतना कोई और पागल नहीं होता और मनोवैज्ञानिक का सारा काम यही है कि पागलों को स्वस्थ करें मनोवैज्ञानिक के धंधे में पागलपन दोगुना घटता है साधारण धंधे की बजाय प्रोफेसर भी पागल होते इंजीनियर भी पागल होते डॉक्टर भी पागल होते लेकिन मनोवैज्ञानिक दो गुने पागल होते ऐसा होना तो नहीं चाहिए मनोवैज्ञानिक तो बिल्कुल पागल नहीं होना चाहिए जिसने मन को जान लिया वो कैसे पागल होगा मन को जाना नहीं मन के संबंध में जानकारी कर ली तो शायद दूसरे को सलाह भी तो देते हैं लेकिन दूसरे को दी गई सलाह अपने भी काम नहीं पड़ती यह भी तुम तो स्मरण रखना कि मनोवैज्ञानिक के धंधे में लोग दोगुनी आत्महत्याएं करते ये तथ्य घबराने वाले हैं फिल्म अभिनेता आत्महत्या करते हैं राजनेता आत्महत्या करते हैं कभी लेखक आत्महत्या करते हैं दार्शनिक आत्महत्या करते हैं मनोवैज्ञानिक दोगुनी आत्महत्या करते मनोवैज्ञानिक को तो आत्महत्या करनी ही नहीं चाहिए जिसने अपने मन को समझ लिया उसके लिए आत्महत्या जैसी रुग्ण दशा घटेगी असंभव पर ऐसा होता नहीं एक मनोवैज्ञानिक अपने मरीज से बोला कि तुम ठीक किया आ गए अगर 10 मिनट और ना आते तो मैं मनोविश्लेषण तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं एक मनोवैज्ञानिक अपने मरीज की बातें सुन रहा था मरीज ने कहा कि मुझे ऐसा वहम हो गया है कि मेरे ऊपर कीड़े मकोड़े चलते रहते जानता हूं कि ये ब्रह्म है लेकिन दिन भर मुझे ये ख्याल बना रहता है कि ये गया ये चढ़ा सिर पे जा रहा पैर में जा रहा कपड़े में घुस गया और खड़े होकर उसने अपने कपड़े झटकारे मनोवैज्ञानिक का ठहर इतने जोर मत झटकार कहीं मुझ पे ना गिर जाए जिससे हम मनोवैज्ञानिक कहते हैं वो वहीं खड़ा है जहां रुग्ण व्यक्ति खड़े भेद अगर कुछ है तो जानकारी का है भेद अगर कुछ है अंतरात्मा का नहीं है मनोवैज्ञानिक ने मन के संबंध में अध्ययन किया है मन के संबंध में अभी जागरूक नहीं हुआ इसलिए हम सदगुरुओं को मनोवैज्ञानिक नहीं कहते और भी कुछ बात ख्याल लेने की है दूसरी बात मनोवैज्ञानिक का काम है कि जो आ समायोजित हो गए हैं मेल एडजस्टेड हो गए जो जीवन की धारा में पिछड़ गए हैं जो किसी तरह रुग्ण हो गए हैं उन्हें सुसमायोजित करे एडजस्ट कर दे फिर से जीवन की धारा का अंग बना दे जो लथड़ गए पिछड़ गए उन्हें जीवन के साथ चला दे रुग्ण को सामान्य बना दे सदगुरु का काम रुगण के तरफ नहीं है सदुगुरु का काम है स्वस्थ को सहायता देना मनोविज्ञानिक का काम है अस्वस्थ को सहायता देना वो जो अस्वस्थ है उसे इस योग बना देना कि दफ्तर जा सके फैक्ट्री जा सके काम कर सके पत्नी बच्चों की देखभाल कर सके बात खत्म हो गई सदुगुरु का काम है जिसे अपना पता नहीं उसे अपना पता बता दे जिससे जीवन के आत्यंतिक स्रोत का कोई अनुभव नहीं उसे उसका स्वाद लगा दे परमात्मा से मिला दे वो जो जीवन का परम सत्य है उससे संबंध जोड़ा दे मनोवैज्ञानिक तुम्हें समाज का अंग बनाता है सदगुरु तुम्हें सत्य का अंग बनाता है सोचना समाज तो खुद ही रुगुण है इसके अंग बन के भी तुम स्वस्थ थोड़ी हो सकोगे यह समाज तो बिल्कुल रुगण है यह हो सकता है कि जिनको तुम पागल कहते हो उनका रोग थोड़ा ज्यादा है और जिनको तुम पागल नहीं कहते उनका रोग थोड़ा कम है मात्रा का भेद हो सकता है परिमाण का अंतर हो सकता है लेकिन कोई गुणात्मक भेद नहीं है ऐसा हो सकता है तुम 99 डिग्री पागल हो जिसको तुम पागल कहते हो वो 100 डिग्री के पार चला गया यह डिग्री की ही बात है तुम जरा उबल गए दिवाला निकल गया पत्नी मर गई तुम भी 101 डिग्री पे पहुंच जाओगे जिनको तुम कहते हो पागल नहीं है वे कभी भी पागल हो सकते हैं। जिनको तुम कहते हो पागल है वे कभी भी फिर सामान्य हो सकते हैं। अंतर गुण का नहीं है मात्रा का है समाज तो खुद ही पागल है 3000 सालों में 5000 युद्ध लड़े गए और पागलपन क्या होगा सच तो यह है व्यक्ति इतने पागल कभी होते ही नहीं जितना समाज पागल है व्यक्तियों ने इतने अपराध कभी किए ही नहीं जितने समाज ने अपराध किए इस समाज के साथ व्यक्ति को समायोजित कर देना कोई स्वस्थ होने की बात नहीं है कोई स्वस्थ होने का मापदंड नहीं है यह समाज रुग्ण है इस रुग्ण समाज के साथ किसी को समायोजित करने का अर्थ इतना ही हुआ कि भीड़ के रोग के साथ तुमने तालमेल बिठा दिया खलील जिब्रान की प्रसिद्ध कथा है एक गांव में एक जादूगर आया और उसने गांव के कुएं में मंत्र पढ़ के कुछ दवा फेंक दी और कहा जो भी इसका पानी पिएगा पागल हो जाएगा अब गांव में दो ही कुएं थे एक गांव का और एक राजा का सारा गांव पागल हो गया सिर्फ राजा उसका वजीर उसकी रानी इनको छोड़कर राजा बड़ा खुश हुआ उसने कहा हम बच्चे आज अलग कुआ था तो बच गए अब लोग प्यासे थे तो पानी तो पीना ही पड़ा और एक ही कुआ था तो कोई उपाय भी ना था सारा गांव पागल हो गया राजा खुश है परमात्मा को धन्यवाद देता है कि खूब बचाया लेकिन सांझ होते होते राजा को पता चला ये बचना बचना ना हुआ क्योंकि सारे गांव में एक अफवाह जोर पकड़ने लगी कि मालूम होता राजा का दिमाग खराब हो गया जब सारा गांव पागल हो जाए और एक आदमी स्वस्थ बचा हो तो सारा गांव सोचेगा ही कि पागल हो गया ये आदमी भीड़ एक तरफ हो गई राजा एक तरफ पड़ गया इस भीड़ में राजा के सिपाही भी थे सेनापति भी थे इस भीड़ में राजा के पहरेदार भी थे अंगरक्षक भी थे राजा तो घबरा गया सांझ होते होते तो सारा गांव महल के चानों तरफ इकट्ठा हो गया लोगों ने नारे लगाए कि उतरो सिंहासन से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हम किसी स्वस्थ मन व्यक्ति को राजा बनाएंगे राजा ने अपने वजीर से कहा बोलो क्या करें ये तो महंगा पड़ गया है ये कुआ आज ना होता तो अच्छा था वजीर ने कहा कुछ घबराने की बात नहीं मैं इन्हें रोकता हूं समझाता हूं आप भागे जाए उस कुएं का पानी पी लें गांव के कुएं का पानी पी आप जल्दी पानी पिए अब देर करने की नहीं है वो भागा राजा वजीर तो लोगों को बातों में उलझा रहा राजा वहां से पानी पी के आया तो नंग धड़ंग नाचता गांव बड़ा खुश हुआ उस रात बड़ा उत्सव मनाया गया लोगों ने ढोल पीते बांसुरी बजाई लोग खूब नाचे लोगों ने कहा हमारे राजा का मन स्वस्थ हो गया भीड़ पागल हो समाज पागल हो इस समाज के साथ किसी को समायोजित कर देने का कोई बड़ा मूल्य थोड़ी है लोग धन के पीछे भाग्य जा रहे हैं एक आदमी धन के पीछे भागना बंद कर देता है हम उसको मनोवैज्ञानिक के पास ले जाते हम कहते हैं इसे क्या हो गया जैसे सब हैं वैसा ये क्यों नहीं है सब धन कमा रहे हैं ये कहता धन में क्या रखा भी ऐसी घटना घटी न्यूयॉर्क में एक आदमी बैंक से दस हजार डॉलर लेकर निकला खूब धनी आदमी और उसे ऐसे मौज आ गई रास्ते पर कि देखें क्या होता है तो उसने 100 डॉलर के नोट लोगों को देने शुरू कर दिए जो देखा उसको कहा कि लो। लोगों ने नोट देखा पहले तो भरोसा आया कि 100 डॉलर का नोट कौन दे रहा है ऐसे अचानक फिर उस आदमी को देखा सोचे कि पागल है उसने जो रास्ते पे मिला उसको नोट देने शुरू कर दिए थोड़ी देर में खबर फैल गई कि वह आदमी पागल हो गया थोड़ी देर में पुलिस आ गई उस आदमी को पकड़ लिया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया वो कहने लगा मेरे रूपे और मैं बांटना चाहूं तो तुम हो कौन पर उन्होंने कहा तुम पहले अदालत चलो पहले तुम्हें प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा मनोवैज्ञानिक का कि तुम स्वस्थ हो क्योंकि तो ऐसा कोई करता यहां लोग पागल हैं धन इकट्ठा करने को यहां अगर कोई बांटने लगे तो पागल मालूम होता बुद्ध लोगों को पागल मालूम है जब उन्होंने राज सिंहासन छोड़ा महावीर भी पागल मालूम हुए जब उन्होंने साम्राज्य छोड़ा पागल है ही वह आदमी जाते अदालत ने कहा कि ये भी खूब रही मेरे रुपए मैं बांटना चाहता हूं मजिस्ट्रेट ने कहा रुको मनोवैज्ञानिक का प्रमाण पत्र मनोवैज्ञानिक कोई प्रमाण पत्र देने को तैयार नहीं क्योंकि ऐसा आदमी पागल होनी चाहिए दस हजार डॉलर बांट दिए और वो कहता है कि अगर मुझे तुम प्रमाण पत्र दे दो तो मैं दस हजार निकाल के और बांट दू मेरे पास बहुत हैं और मुझे बहुत मजा आया जिंदगी में इतना मजा मुझे कभी आया ही नहीं इकट्ठे मैंने रुपए किए खूब किए ये सुख मैंने कभी पाया नहीं मुझे बड़ा सुख मिल रहा है मुझे बांटने दो मनोविज्ञान का अगर तुम्हें फिर बांटना है तो तुम मुझे भी फंसाओगे तुम्हें तुम्हें प्रमाण पत्र नहीं दे सकता जहां भीड़ पागल है धन के लिए वहां कोई आदमी धन को छोड़ दे तो पागल मालूम होता जहां लोग हिंसा से भरे हैं वहां कोई प्रेम से भर जाए तो पागल मालूम होता जीसस को फांसी ऐसे ही थोड़ी थी पागल मालूम हुआ क्योंकि लोगों से कहने लगा कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर देना अब ये पागल ही कोई कहेगा ये होश की बातें कि जीसस ने लोगों से कहा कोई तुम्हारा कोट छीन ले तो कमीज भी दे देना यह कोई होश की बातें है कभी किसी समझदार ने ऐसा कहा है कोई कौटिल्य कोई मैख्यावली ऐसा कहेगा बुद्धिमान कभी ऐसा कहे? इस आदमी का दिमाग फिर गया है यह कहने लगा कि जो तुम्हें घृणा करें उन्हें प्रेम करना और जो तुम्हें अभिशाप दें उन्हें वरदान देना इसको सूली लगानी जरूरी हो गई सूली पे लटक के भी इसने अपना पागलपन न छोड़ा सूली से अंतिम बात भी यही की कि हे प्रभु इन सब कुछ क्षमा कर देना क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे लेकिन उन करने वालों से पूछो वो भली भांति जानते हैं कि क्या कर रहे हैं वो एक पागल से छुटकारा पा रहे हैं यह कोई बात है कोई चांटा मारे तुम दूसरा गाल कर देना जीसस से एक शिष्य ने पूछा कि कोई एक बार मारे तो हम माफ कर दे लेकिन कितनी बार जीसस ने कहा सात बार नहीं नहीं सतहत्तर बार फिर देखा गौर से और कहा कि नहीं नहीं सात सौ बार लेकिन तुम ख्याल रखना तुम इसमें से भी तरकीब निकाल लोगे पागलपन की मैंने सुना है एक ईसाई फकीर को एक आदमी ने चांटा मार दिया तो उसने दूसरा गाल सामने कर दिया जीसस ने कहा है तो करना पड़े उसने दूसरे गाल पे भी चांटा मार दिया वो आदमी भी अद्भुत रहा होगा तो मारने वाला वो शायद फ्रेडरिक निस्से कहान्या रहा होगा क्योंकि फ्रेडरिक निस्से ने कहा है कि अगर कोई तुम चांटा मारो और एक गाल पे चांटा मारो दूसरा तुम्हारे सामने कर दे तो और भी जोर से मारना नहीं तो उसका अपमान होगा उसने गाल दिखाया और तुमने चांटा भी ना मारा तो रहा होगा फेडरिक निस्से कहान्या उसने और कस के एक चांटा मारा सोचता था कि अब ये फिर पुराना गाल करेगा लेकिन वो फकीर उसकी छाती पे चढ़ बैठा वो बोला भाई रुको ये क्या बात है तुम्हारे गुरु ने कहा है कि जो एक गाल पे चांटा मारे दूसरा करना उसने कहा कि दूसरा गाल बता दिया अब तीसरा तो है ही नहीं और गुरु ने इसके आगे कुछ भी नहीं कहा है। अब मैं मुख्तियार खुद अब मैं तुझे बताता हूं आदमी पागल अगर वो नियम का थोड़ा पालन भी करता है तो बस एक सीमा तक जहां तक नियम मुर्दा नियम पालन करना कर लेता लेकिन उसके बाद असलियत प्रकट होती सदगुरु तुम्हें भीड़ के साथ एक नहीं करता सदगुरु तुम्हें भीड़ से मुक्त करता है इसलिए सदगुरु को मनोवैज्ञानिक कैसे कहें कल तुमने सुना अष्टावक्र का सूत जो ज्ञाता है ज्ञानी है वो लोकवत व्यवहार नहीं करता भीड़ की तरह व्यवहार नहीं करता उसके जीवन में ना भीड़ होती ना भेड़ चाल होती वो न किसी का अनुयायी होता है न किसी के पीछे चलता है अनुकरण उसकी व्यवस्था नहीं होती वो अपने बोध से जीता है वो स्वतंत्र होता है अष्टावक्र कहते हैं स्वच्छंद होता है उसकी स्वतंत्रता परम है अगर वो जीता है तो अपने अंतरतम से जीता है जो उसका अंतरतम कहता है वही करता है चाहे कोई भी कीमत और कोई भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े सुक्रात को जब सूली दी जाती थी जहर पिलाया जाता था मारने की आज्ञा दी गई थी तो मजिस्ट्रेट को भी उस पर दया आई थी और उसने कहा था एक अगर तू वचन दे दे तो हम तुझे क्षमा कर दें। इतना तू वचन दे दे कि अब तू जिसको तू सत्य कहता है उसकी बातचीत बंद कर देगा तो हम तुझे क्षमा कर दे शुकर फिर जीकर क्या करूंगा जीने का अर्थ ही क्या है जहां सत्य की बात ना हो जहां सत्य की चर्चा ना हो जहां सत्य की सुगंध ना हो तो जीने का अर्थ क्या है इससे बेहतर मर जाना है तुम मुझे मौत की सजा दे दो मैं रहूंगा तो मैं सत्य की बातें करूंगा ही मैं रहूंगा तो और कोई उपाय ही नहीं मेरे रहने से सत्य की सुगंध निकलेगी मजिस्ट्रेट को लगा होगा सुकरात पागल है मौत चुन रहा है तुमने चुनी होती मौत तुम कहते छोड़ो सत्य इत्यादि इसमें रखा क्या है पाया क्या उपद्रव में पड़े अगर सब झूठ बोल रहे हैं और सारा जीवन झूठ से चल रहा है तो इसी में कुसलता है इसी में है समझदारी कि तुम भी झूठ बोलो लोगों के साथ चलो लोग जैसे हैं वैसे रहो भेड़ चाल एक स्कूल में एक शिक्षक ने अपने बच्चों से पूछा कि अगर एक घर के भीतर आंगन में दस भेड़े बंधों और एक छलांग लगा के दीवार से बाहर निकल जाए तो कितनी भीतर रहेंगी एक बच्चा जोर से हाथ हिलाने लगा उसने कभी हाथ हिलाया भी न था वो बच्चा सबसे ज्यादा कमजोर बच्चा था शिक्षक बड़ा खुश हुआ उसने कहा अच्छा पहले तू उत्तर दे उसने कहा एक भी ना बचेगी। शिक्षक ने कहा पागल हुआ मैं कह रहा हूं दस भेड़े भीतर और एक छलांग लगा के निकल जाए तो भीतर कितनी बचेंगी तुझे गणित आता है कि नहीं तुझे गिनती आती कि नहीं उस छोटे लड़के ने कहा कि गिनती आती हो या ना आती हो भेड़े मेरे घर में मैं भेड़ों को जानता हूं एक छलांग लगा गई सब लगा गई गणित तुम समझो भेड़ों को मैं समझता हूं और भेड़े गणित को नहीं मानती भेड़ तो अनुकरण से जीती है भीड़ भेड़ है सदगुरु तुम्हें भीड़ से मुक्त कराता है सदगुरु तुम्हें समाज के पार ले जाता है सदगुरु तुम्हें शाश्वत के साथ जोड़ता है समाज तो सामे है क्षण रोज बदलता रहता आज कुछ कल कुछ नीति बदलती है इसकी शैली बदलती है इसकी ढंग ढांचा बदलता है इसका व्यवस्था रोज बदलती रहती है सदगुरु तुम्हें उससे जुड़ा देता है जो कभी नहीं बदलता जो सदा जैसा था वैसा है वैसा ही रहेगा सदगुरु तुम्हें परमात्मा से मिलाता है और परमात्मा ही तुम्हारा आत्यंतिक स्वभाव है इसलिए हम सदगुरु को मनोवैज्ञानिक नहीं कहते और मनोवैज्ञानिक सदगुरु नहीं है यह भी ख्याल रखना मनोवैज्ञानिक के पास तुम जाते हो जब तुम रुग्ण होते हो सदगुरु के पास तुम तब जाते हो जब तुम सब भांति स्वस्थ होते हो और अचानक पाते हो जीवन में कोई अर्थ नहीं इस भेद को ख्याल रखना मेरे पास लोग आ जाते हैं कभी वो कहते हैं कि हमारे सिर में दर्द है मैं कहता हूं डॉक्टर के पास जाना चाहिए कोई कहता है कि तबीयत खराब रहती तो चिकित्सा करवानी चाहिए मैं इसलिए यहां नहीं हूं कि तुम्हारी तबीयत खराब रहती उसका मैं इंतजाम करूं तो डॉक्टर किस लिए जिसका काम वो करे तुम मेरे पास तब आओ जब सब ठीक हो और फिर भी तुम पाओ कि कुछ भी ठीक नहीं धन है पद है प्रतिष्ठा है और हाथ में राख ही राख सफलता मिली है और हृदय में कुछ भी नहीं एक फूल नहीं खिला एक गीत नहीं उमगा कंठ सूखा का सूखा रह गया बाहर सब हरियाला हरियाला है और भीतर सब मरुथल है और एक भी मरुधान का पता नहीं जरा भी छाया नहीं धूप ही धूप तड़पन ही तड़पन जब तुम्हारे पास सब हो और तुम पाओ कि कुछ भी नहीं है तब खोजना सदुगुरु को जब तुम्हारी सफलता असफलता सिद्ध हो जाए तब खोजना सदुगुरु को जब तुम्हारा धन तुम्हारे भीतर की निर्धनता बता जाए तब खोजना सदगुरु को जब तुम्हारी बुद्धिमानी बुद्धूपन सिद्ध हो जाए तब खोजना सदगुरु को सदगुरु के पास जाना ही तब जब यह जीवन व्यर्थ मालूम होने लगे तो वो किसी और जीवन की तरफ तुम्हें ले चले किसी नए आयाम की यात्रा कराए मनोवैज्ञानिक के पास तुम जाते हो तो तुम्हारा संबंध वही है जो तुम चिकित्सक के पास जाते हो चिकित्सक तुम्हारा गुरु नहीं है तुम्हारे पैर में चोट लग गई है तुम डॉक्टर के पास गए उसने मलहम पट्टी कर दी डॉक्टर तुम्हारा गुरु नहीं है गुरु एक प्रेम का संबंध है अपूर्व प्रेम का संबंध है गुरु इस जगत में सबसे गहन प्रेम का संबंध है उसने तुम्हारे पैर पर पे मलहम पट्टी कर दी तुमने उसकी फीस चुका दी बात खत्म हो गई गुरु से जो नाता है वो हार्दिक है तुम कुछ भी चुका के गुरु ऋण चुका ना पाओगे जब तक कि तुम उस अवस्था में ना आ जाओ जहां तुम्हारे भीतर छिपा गुरु प्रकट ना हो जाए तब तक गुरु ऋण नहीं चुकेगा तो गुरु का संबंध कुछ किसी और दिशा से तुम्हारे हृदय में एक उमंग उठती किसी के पास होकर तुम्हें झलक मिलती परम सत्य की कोई तुम्हारे लिए जरोखा बन जाता किसी के पास रहकर तुम्हें संगीत सुनाई पड़ता शाश्वत का तुम्हारे मन में बड़ा शोरगुल है लेकिन फिर भी किसी के पास क्षण भर को तुम्हारा मन ठहर जाता और शाश्वत को जगह मिलती किसी के पास तुम्हें स्वर सुनाई पड़ने लगते दूर के पार के तारों के पार से जो आते और किसी की मौजूदगी में तुम्हारे भीतर कुछ उठने लगता कुछ सोया जगने लगता सदगुरु कैटालिटिक एजेंट है उसकी मौजूदगी में कुछ घटता है सदगुरु कुछ करता नहीं मनोवैज्ञानिक कुछ करता है मनोवैज्ञानिक तकनीशियन है सदगुरु कुछ करता नहीं उसकी मौजूदगी में कुछ होता है सदगुरु करता तो है ही नहीं क्योंकि करता छोड़ के ही तो वह सदगुरु हुआ है उसने प्रभु को कर्ता बना लिया है खुद तो शून्य हो गया है निमित्त मात्र बांस की पोली बांसुरी हो गया है अब सदगुरु कुछ करता नहीं लेकिन उसके पास महत घटता है बहुत कुछ होता है सदगुरु को मनोवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता पहली बात सदगुरु वैज्ञानिक नहीं है अगर सदगुरु कुछ है तो शायद शाश्वत का कवि है शायद तुकबंदी ना भी करता हो शायद छंद में बांधता भी ना हो कुछ शायद शब्दों और व्याकरण का धनी भी ना हो शायद मात्राओं का उसे बोध भी ना हो लेकिन फिर भी सदगुरु शाश्वत का कवि इसलिए तो हमने सदगुरुओं को ऋषि कहा है ऋषि का अर्थ होता है कवि उन्होंने जो भी कहा है वो खुद नहीं कहा है परमात्मा उनसे बोला है इसलिए तो हमने वेदों को अपौर कहा है पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं इसलिए तो कहा कि कुरान उतरी मोहम्मद ने रची नहीं उन पर उतरी इलाहाम हुआ इसलिए तो जीसस कहते हैं कि मैं नहीं बोलता मेरे भीतर प्रभु बोलता है यह वचन मेरे नहीं है सदुगुरु शाश्वत की बांसुरी है और तुम उसके प्रेम में पड़ जाओ गहन प्रेम में पड़ जाओ तर्क इत्यादि छोड़ के उसके प्रेम में पड़ जाओ तो ही कुछ घटेगा मनोवैज्ञानिक के पास तुम्हें प्रेम में पड़ने की जरूरत नहीं सच तो यह है तुम चकित हो गए जानके कि फ्रायड, एडलर जुंग और उनके पीछे आने वाले मनोवैज्ञानिकों की लंबी कतार कहती है कि मरीज अगर प्रेम में पड़ने लगे तो मनोवैज्ञानिक उसे रोके इसे वो कहते हैं ट्रांसफरेंस अगर मरीज मनोवैज्ञानिक के प्रेम में पड़ने लगे तो मनोवैज्ञानिक इसे रोके क्योंकि अगर मरीज प्रेम में पड़ गया और मनोवैज्ञानिक भी मरीज के प्रेम में पड़ गया तो कौन किसकी सहायता करेगा कैसी सहायता करेगा फिर तो सहायता असंभव हो जाएगी देखा कभी एक बड़ा सर्जन उसकी पत्नी बीमार पड़ जाए हजारों ऑपरेशन किए हों उसने अपनी पत्नी का ऑपरेशन नहीं कर पाता किसी दूसरे सर्जन को बुलाता है चाहे नंबर दो सर्जन को बुलाए नंबर एक सर्जन नंबर दो सर्जन को बुला के ऑपरेशन करवाता है क्योंकि खुद डरता है प्रेम इतना है कि हाथ कब जाएंगे घबराहट होगी चिंता पकड़ेगी कि कहीं सफल हो पाऊंगा कि असफल हो जाऊंगा पत्नी है कहीं मरना चाहे इतनी चिंता से घिरा हुआ निश्चिंत न रहेगा सर्जन सर्जन कैसे हो पाएगा नहीं दूरी चाहिए सर्जन चाहिए बिल्कुल निरपेक्ष जिससे कुछ प्रयोजन ही नहीं तुम जिंदा हो कि मुर्दा इससे भी प्रयोजन नहीं तुम बचोगे कि नहीं बचोगे इसमें भी कोई आग्रह लगाओ नहीं मर गए तो मर गए बचे तो बचे वो तो सिर्फ अपना शिल्प जानता है अपनी कला जानता है वो अपनी कला का उपयोग कर लेगा मैंने सुना है एक सर्जन कि किसी के पेट का ऑपरेशन कर रहा था और उसने अपने सहयोगी को मरीज के सिर के पास खड़ा किया था कि कुछ विशेष घटे तो खबर देना कोई दस मिनट बाद सिर के पास खड़े हुए आदमी ने कहा महानुभाव रुकिए उसने कहा बीच में मट्टो को तो वह चुप रहा फिर उसने कहा कि लेकिन सुनिए तो मैं क्या कहना चाहता हूं मेरी तरफ का जो हिस्सा है वो मर चुका है उस सिर की तरफ का जो हिस्सा है उसके सहयोगी ने कहा वो मर चुका है वह ऑपरेशन आपकी ही चले जा रहे हैं यह आदमी अब जिंदा नहीं है अब बेकार मेहनत कर रहे हैं सर्जन को इसका भी पता नहीं होना चाहिए कि जिंदा भी है आदमी के मुर्दा वो अपनी कुशलता से अपना काम किया जा रहा है उसे जरा भी डवाडोल नहीं होना चाहिए तो फ्रायड ने कहा है कि मरीज और मनोचिकित्सक के बीच किसी तरह का रागात्मक संबंध ना बने अन्यथा मुश्किल हो जाएगी फिर सहयोग देना मुश्किल हो जाएगा दूरी रहे ठीक उल्टी बात सदगुरु के साथ है अगर रागात्मक संबंध न बने तो इतनी दूरी रहेगी कि कुछ हो ही ना पाएगा रागात्मक संबंध बने तो ही कुछ हो पाएगा सदगुरु के पीछे तुम पागल हो के प्रेम में पड़ो तो ही कुछ हो पाएगा मतवाले हो जाओ तो ही कुछ हो पाएगा यह संबंध प्रेम का है सदगुरु तुम्हारे हृदय में बस जाए तो कुछ हो सकता है वह गंध मेरे मन बस गई रहे, एक बन जुही, एक बन बेला अगणित गंधों का यह मेला पाकर मुझको निपट अकेला इन प्राणों को कस गई रहे, वह गंध मेरे मन बस गई रहे, एक दिन पश्चिम एक दिन पूरब भटक रहे हैं गंध पंख सब रोम रोम के द्वार खोलकर वह अंतर में धस गई रे वह गंध मेरे मन बस गई रे नव में जिसकी डालें अटकी थल पर जिसकी कलियां चटकी मेरे जीवन के करदम में वह अनजाने फंस गई रे वह गंध मेरे मन बस गई रे जब तक सदुगुरु की गंध तुम्हारे मन में न बस जाए जब तक तुम दीवाने न हो जाओ तब तक कुछ भी न होगा सदगुरु और शिष्य का संबंध रागात्मक है वो वैसा ही संबंध जैसे प्रेमी और प्रेसी का निश्चित ही प्रेमी और प्रेसी के संबंध से बहुत पार लेकिन उसी से केवल तुलना दी जा सकती है और कोई तुलना नहीं है दीवानगी का संबंध है रोम रोम के द्वार खोलकर वह अंतर में धस गई रहे वह गंध मेरे मन बस गई रहे तो ही कुछ रूपांतरित होता है तुम बदलोगे तभी जब तुम प्रेम में झुकोगे मनोवैज्ञानिक के पास झुकना आवश्यक नहीं है झुकने का कोई सवाल नहीं है मनोवैज्ञानिक तकनीशियन है मनोवैज्ञानिक के प्रति समर्पण का कोई प्रश्न नहीं है मनोवैज्ञानिक कुछ जानता है उसके जानने के तुम दाम चुका देते हो बात खत्म हो गई धन्यवाद देने की भी आवश्यकता नहीं है सदगुरु कुछ जानता है ऐसा नहीं सदगुरु कुछ हो गया है सदगुरु के आंगन में आकाश उतरा है सदगुरु के सुने अंतरात्मा के सिंहासन पर प्रभु विराजमान हुआ है यहां कंजूसी से ना चलेगा यहां तो उछल के डुबकी ले सकोगे तो ही कुछ हो सकेगा इसलिए पश्चिम ने तो अब मनोविज्ञान को, को भी गुरु कहना शुरू कर दिया है पूरब ने कभी गुरु को मनोवैज्ञानिक नहीं कहा और पूरब को कभी मनोवैज्ञानिक को जन्म देने की जरूरत नहीं पड़ी जहां गुरु हो वहां मनोवैज्ञानिक की कोई खास जरूरत नहीं है मनोवैज्ञानिक तो एक परिपूरक सस्ता परिपूरक है मनोवैज्ञानिक खुद उन्हीं उलझनों में उलझा है जिन उलझनों से वो मरीज को मुक्त करवाने की कोशिश कर रहा है सदगुरु उन उलझनों के पार है और जो पार है उसका ही सत्संग काम आ सकता है सदगुरु व्यक्ति नहीं है इसलिए पूर्व के मनीषी सदगुरु को परमात्मा कहते हैं। उसे ब्रह्म स्वरूप कहते उसका कारण है सदगुरु व्यक्ति नहीं है सदगुरु हो गया अव्यक्ति उसने अपने को तो पहुंच के मिटा डाला उसने अपनी अस्मिता हटा दी उसने अपना अहंकार गिरा दिया अब उसके भीतर से जो काम कर रहा है वो परमात्मा है जब सदगुरु तुम्हारा हाथ पकड़ता है तो परमात्मा नहीं तुम्हारा हाथ पकड़ा अगर तुम्हें ऐसा दिखाई ना पड़े तो सदगुरु से तुम्हारा अभी संबंध नहीं बना तुम अभी शिष्य नहीं हुए अभी बात शुरू ही नहीं हुई अभी बीज बोया नहीं गया फसल काटने की मत सोचने लगना बीज ही नहीं बोया गया है जब कभी गिरने लगा मन खाईयों में कौन पीछे से अचानक थाम लेता था। सूखते जब जिंदगी के स्रोत सारे धार से कटते चले जाते किनारे कौन दृढ़ विश्वास इन कठिनाइयों में जिंदगी को हर सुबह हर शाम देता जब निगाहों में सिमट आते अंधेरे जिंदगी बिखरे समय के खा कौन धुंधलाई हुई परछाइयों में जिंदगी के कण समेट तमाम लेता जो जमाने से विभाजित हो न पाई रह गई अवशेष वह जीवन इकाई कौन फिर संयोग बन हाइयों में जिंदगी को नित नए आयाम देता जब तुम्हें किसी व्यक्ति में अव्यक्ति का दर्शन हो जाए जब किसी व्यक्ति में तुम्हें शून्य का आभास हो जाए जब किसी आकृति में तुम्हें निराकार प्रतीत होने लगे जब किसी की मौजूदगी तुम्हारे लिए परमात्मा की सघन मौजूदगी बन जाए तो सदुगुरु से मिलना हुआ सदगुरु को खोजना पड़ता मनोवैज्ञानिक को खरीदना पड़ता मनोवैज्ञानिक धन से मिल जाए सदगुरु तो मन को चढ़ाने से मिलता है दोनों अलग बातें। दूसरा प्रश्न प्रभु मरना चाहता हूं बस मरना चाहता हूं इस देह में ना अब रहना चाहता हूं आपके स्नेह को बस भरना चाहता हूं अब अपने को मैं अमी में करना चाहता हूं शून्य भर होना चाहता हूं पूछा है बोधि धर्म ने समझना होगा गहरे से समझना होगा क्योंकि यह भाव अनेकों के मन में उठता है जब मैं तुम्हें समझाता हूं कि मिट जाओ समाप्त हो जाओ ताकि प्रभु हो सके तुम अपने को पहुंच डालो जगह खाली करो ताकि वह उतर सके तो एक प्रबल आकांक्षा उठती है मिट जाने की और उसी आकांक्षा में भूल हो जाती जब मैं कहता हूं मिट जाओ तो मैं यही कह रहा हूं कि अब तुम और आकांक्षा ना करो क्योंकि आकांक्षा रहेगी तो hmm! तुम बने रहोगे तुम आकांक्षा के सहारे ही तो बने हो कभी धन की आकांक्षा कभी पद की आकांक्षा आकांक्षा ही तो सघन होकर अहंकार बन जाती है आकांक्षा ही तो अहंकार है तो जब तक तुम आकांक्षा से भरे हो तुम हो जब तुम निस्कांक्षा से भरोगे कोई आकांक्षा ना रही ध्यान रखना आकांक्षा से मुक्त हो जाने की आकांक्षा भी जब ना रही लेकिन तुम मुझे सुनते हो और बात कुछ की कुछ हो जाती मैं तुमसे कहता हूं कि मिट जाओ मैं कहता हूं आकांक्षा छोड़ो तुम कहते हो चलो ठीक हम यही आकांक्षा करेंगे मिट जाने की आकांक्षा करेंगे तो तुम पूछते हो हे प्रभु कैसे मिट जाएं अब मिटाओ अभी तक कहते थे कैसे जिए कैसे और हो जीवन और और अब कहते हो कैसे मिटे कैसे समाप्त हो मगर बात तो वही की वही रही कुछ फर्क ना हुआ तुम धन चाहते थे अब तुम धर्म चाहने लगे तुम पद चाहते थे अब तुम परमात्मा चाहने लगे तुम सुख चाहते थे अब तुम स्वर्ग चाहने लगे अब तक तुम वासनाओं के पीछे दौड़ रहे थे अब तुमने एक नई वासना पैदा कर ली निर्वासना होने की चूक गए बात फिर गलत हो गई मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम मर जाने की आकांक्षा करो मैंने तुमसे इतना ही कहा है कि अब तुम आकांक्षा ना करो तो तुम मर जाओगे यह जो मर जाना है यह परिणाम है कॉन्सिक्वेंस है तुम इसे चाह नहीं सकते यह तुम्हारी चाहत का फैलाव नहीं हो सकता अगर तुमने इसको भी चाह बना लिया फिर चाह बच रही चाह नए पंख पा गई चाहे नए घोड़े पर सवार हो गई चाहे ने तुम्हारे चित्त को फिर धोखा दे दिया अब तुम यह चाह करने लगे बुद्ध ने कहा है निर्वाण चाहा तो निर्वाण को कभी उपलब्ध ना हो सकोगे और अष्टावक्र बार बार कह रहे हैं कि अगर मोक्ष की भी चाह रह गई तो मुक्ति बहुत दूर मोक्ष की चाह भी बंधन है मोक्ष को भी न चाहो चाहो ही मत ऐसी कोई घड़ी जब कोई भी चाह नहीं होती उसी घड़ी तुम परमात्मा हो गए चाह से शून्य घड़ी में परमात्मा हो जाते हो इसलिए समझो नहीं तो भूल हो जाएगी मेरे पास लोग आते वे कहते हैं कि ध्यान में कैसे उतरे बड़ी चाह लेके आए मैं उनसे कहता हूं चाह है तो ध्यान में उतर ना पाओगे ध्यान में उतरने की पहली शर्त है कि चाह को बाहर रखाओ वो कहते अच्छी बात फिर तो ध्यान में उतर सकेंगे ना अब उनका समझ रहे हो मतलब वो कहते चलो अगर चाहे रख आके चाहे पूरी होती तो हम इसके लिए भी राजी मगर चाहे पूरी होगी ना तो तुम रख के कहां आए वो दो चार दिन कोशिश करते हैं फिर आके कहते हैं चाहे भी नहीं की फिर भी अभी तक हुआ नहीं अगर चाहे ही नहीं की तो आप क्या पूछते हो कि फिर भी अभी तक हुआ नहीं चाहे बनी ही रही चाहे भीतर बनी ही रही चाहने का चलो कहा जाता है कि चाह छोड़ने से चाह पूरी होगी चलो ये ढोंग भी कर लो मगर तुम चूक गए तुम समझ न पाए इसलिए तो निरंतर ये बात कही गई है सारे शास्त्र कहते हैं कि जो कहा जाता है वही सुना नहीं जाता जो सदगुरु समझाते हैं वही तुम सुन पाते हो ऐसा पक्का नहीं तुम कुछ का कुछ सुनते हो तुम कुछ का कुछ कर लेते हो देख लिया जीवन में कुछ पाया नहीं अब तुम कहते हो कैसे मिट जाएं मगर पाने की धारणा अभी भी बनी अक्सर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ध्यान करता है। अचानक एक दिन किरण उतरती रोआ रोआ रस से भर जाती अभिभूत हो जाता बस उसी दिन से मुश्किल हो जाती फिर वो रोज चाह करने लगता है कि ऐसा अब फिर हो ऐसा अब फिर हो फिर मेरे पास आता रोता गिर गिराता कहता है कि बड़ी मुश्किल हो गई घटना घटी भी और अब क्यों नहीं घट रही मैं उससे कहता हूं कि जब घटी तो कोई चाह न थी तुम्हें पता ही ना था तो चाहे कैसे करते चाहे तो उसी के हो सकती जिसका थोड़ा अंदाज हो अनुमान हो सुन के हो स्वास से हो लेकिन जिसका थोड़ा अनुमान हो चाहे तो उसी की हो सकती ना अब तुम्हें पता चल गया स्वाद लग गया किरण उतरी पखरियां खिल गई हृदय की कमल कमल खिल गए भीतर तुम गदगद हो उठे अब तुम्हें पता चल गया अब मुश्किल आई अब बड़ी मुश्किल आई ऐसी मुश्किल कभी भी ना थी अब तुम जब भी ध्यान में बैठोगे ये चाह खड़ी रहेगी कि फिर हो दोबारा हो मैंने एक तिब्बती कहानी पढ़ी है। कहते हैं दूर तिब्बत की पहाड़ियों में छिपा हुआ एक सरोवर है। उस सरोवर के किनारे एक वृक्ष है वृक्ष बड़ा अनूठा वृक्ष से भी ज्यादा अनूठा सरोवर है कहते हैं उस वृक्ष को जो खोज ले उस सरोवर को जो खोज ले और वृक्ष पर से छलांग लगा के सरोवर में कून जाए तो रूपांतरित हो जाता है कभी भूल चूक से कोई पक्षी गिर जाता है सरोवर में तो मनुष्य हो जाता है कभी कोई मनुष्य खोज लेता है और उस वृक्ष से कून जाता है तो देवता हो जाता है ऐसा एक दिन हुआ एक बंदर और एक बंदरिया उस वृक्ष पर बैठे थे उन्हें कुछ पता न था और एक मनुष्य न मालूम कितने वर्षों की खोज के बाद अंततः वहां पहुंच गया उस मनुष्य ने वृक्ष पर चढ़ के झंपापात किया सरोवर में गिरते ही वह दिव्य ज्योतिर्धर देवता हो गया स्वभाव बंदर और बंदरिया को बड़ी चाहत जगी उन्हें पता ही न था उसी वृक्ष पर वो रहते थे लेकिन कभी वृक्ष पर से झंपा पातना किया था कभी सरोवर में कूंदे थे फिर तो देर करनी उचित ना समझी दोनों तत्क्षण कूद पड़े बाहर निकले तो चकित हो गए दोनों सुंदर मनुष्य हो गए थे बंदर पुरुष हो गया था बंदरिया सुंदर सुंदरतम नारी हो गई थी बंदर ने कहा अब हम एक बार और कूदें। बंदर तो बंदर उसने कहा अब अगर हम कूदें तो देवता होके निकलेंगे बंदरिया ने कहा कि देखो दोबारा कूदना या नहीं कूदना हमें कुछ पता नहीं स्त्रियां साधारणता ज्यादा व्यवहारिक होती सोच समझ के चलती ज्यादा देख लेती हिसाब किताब बांध लेती करने योग नहीं आदमी तो दुस्साहसी होते बंदर ने का तू फिक्र छोड़ तू बैठ हिसाब कर अब मैं चूक नहीं सकता बंदरिया ने फिर कहा कि सुना है पुरखे हमारे सदा कहते रहे अति सर्वत्र वर्जेत अति नहीं करनी चाहिए अति का वर्जन है अब जितना हो गया इतना क्या कम है मगर बंदर ने माना मान जाता तो बंदर नहीं था कून गया कूदा तो फिर बंदर हो गया उस सरोवर का यह गुण था एक बार कूदो तो रूपांतरण दोबारा कूंदे तो वही के वही बंदरिया तो रानी हो गई एक राजा के मन भा गई बंदर पकड़ा गया एक मदारी के हाथों में फिर एक दिन मदारी लेकर राजमहल आया तो बंदर अपनी बंदरिया को सिंहासन पर बैठा देखकर रोने लगा याद आने लगी और सोचने लगा अगर मान ली होती बात दोबारा न कूदा होता तो बंदरिया ने उससे कहा अब रो मत, आगे के लिए इतना ही स्मरण रखो अति सर्वत्र वर्जित अति वर्जित है ध्यान ऐसा ही सरोवर है समाधि ऐसा ही सरोवर है जहां तुम्हारा दिव्य ज्योतिर्धर रूप प्रकट होगा लेकिन लोभ में मत पड़ना अति सर्वत्र वर्जित ये जो तुम्हारा प्रश्न अत्यंत लोभ का है प्रश्न को जरा गौर से देखो तो तुम्हें ख्याल आ जाएगा मरना चाहता हूं भरना चाहता हूं करना चाहता हूं शून्य होना चाहता हूं चाहता हूं चाहता हूं चाहता हूं चाहे ही चाहे प्रत्येक पंक्ति में चाहे ही चाहे भरी और यही मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि चाहे कि संसार पैदा हुआ चाहत का नाम संसार अब तुम एक नया संसार पैदा कर रहे हो अभी मरना निर्वाण शून्य समाधि अब तुम्हें यह पकड़े ले रहे तुम जाल से कभी छूटोगे न छूटोगे एक और कहानी तुमसे कहता है कहते हैं कि एक बार सैतान का मन ऊब गया सभी का ऊब जाता है सैतान का भी उब गया हो तो आश्चर्य नहीं सैतान का तो ऊब ही जाना चाहिए कब से सैतान कर रहा तो उसने सन्यास ने लेकर निश्चय कर लिया तब उसने अपने गुलामों को बेचना शुरू कर दिया बुराई झूठ ईर्षा निरुत्साह दर्प हिंसा परिग्रह आदि आदि सब तख्तियां लगा दी खरीदार तो सदा से मौजूद हैं। सैतान की दुकान पर कब ऐसा हुआ कि भीड़ ना रही हो परमात्मा के मंदिर खाली पड़े रहते शैतान की दुकान पर तो सदा भीड़ होती भारी भीड़ होती जमघट होता लगे रहते और जब ये लोगों को पता चला कि सैतान अपने विश्वस्त गुलामों को भी बेच रहा है तो सभी पहुंच गए राजनेता पहुंचे धनपति पहुंचे सभी तरह के उपद्रवी पहुंच गए क्योंकि सैतान के सुशिक्षित सेवक मिल जाएं तो फिर क्या फिर तो दुनिया फतेह एक के बाद एक गुलाम बिकने लगे सैतान के भक्त आते गए और अपनी अपनी पहचान अपनी अपनी पसंद का गुलाम खरीदते गए पर एक और एक बहुत ही भोंडी और कुरूप औरत खड़ी थी जिससे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये कौन है और कठिनाई और भी थी कि उसके गले में जो तख्ती लगी थी सबसे ज्यादा कीमत की थी अंततः एक आदमी ने पूछा कि मानुभाव बड़ा आश्चर्य इस स्त्री को हम पहचान नहीं पा रहे ये कौन है आपकी सेवी का और ऐसी कुरूप और ऐसी भोंडी इसे देख के जी मिचलाता और सबसे ज्यादा कीमत लगा रखी बात क्या है कोई खरीदार गया भी नहीं इसके पास ये देवी कौन है इसके संबंध में कुछ बता दे सैतान से उस ग्राहक ने पूछा सैतान ने कहा ओह यह मेरी सबसे प्रिय और वफादार गुलाम है मैं इसके सहारे बड़े आसानी से लोगों को अपने सिकंजे में कस लेता हूं क्यों पहचाना नहीं इसे बहुत कम लोग इसे पहचानते इसीलिए तो इसके द्वारा धोखा देना आसान होता है इसे कोई पहचानता नहीं मगर यह मेरा दाहिना हाथ है फिर शैतान अठास कर उठा और बोला मैं तो महत्वाकांक्षा है यह महत्वाकांक्षा तो एम्बिशन ये सबसे भोंडी और सबसे कुरूप मेरी सेविका है लेकिन सबसे कुशल आदमी जीता महत्वाकांक्षा में ये पालू ये मिल जाए और मिल जाए और ज्यादा मिल जाए तुम उसी महत्वाकांक्षा को धर्म की दिशा में मत फैलाओ सन्यास सत्य को पाने की महत्वाकांक्षा नहीं है संन्यास महत्वाकांक्षा का त्याग है संन्यास मोक्ष को पाने की नई चाह नहीं है सन्यास सारी चाह की व्यर्थता को देख लेने का नाम है अब तुम और मत चाहो अब तुम चाह को जाने दो अब इसे विदा कर दो जिस दिन तुम चाह को विदा कर दोगे उसी दिन तुम सैतान के सिकंजे के बाहर हो गए हो और जिस क्षण चाह को तुमने विदा कर दिया उसी क्षण तुम पाओगे जो तुमने सदा चाह था वह होने लगा वो चाह के कारण ही नहीं हो पाता था नहीं ऐसी आकांक्षा ना करो अब ना अगले बलबले हैं और ना अरमानों की भीड़ एक मिट जाने की हसरत अब दिले विस्मिल में यह मिट जाने की हसरत भी जाने दो यह हसरत भी उपद्रव है जल्दी ना करो मौत की इतनी क्या जल्दी मौत है वह राज जो आखिर खुलेगा एक दिन जिंदगी वह है मुम्मा कोई जिसका हल नहीं मौत तो एक दिन खुली जाएगी एक दिन हो ही जाएगी उसकी क्या जल्दी में पड़े हो मरने की भी क्या चाहत जिंदगी को समझ लो जिंदगी को समझ लिया जिंदगी खुल गई और जहां जिंदगी खुल गई वहां मौत खुल गई क्योंकि मौत कुछ भी नहीं जिंदगी का अंतिम शिखर है मौत कुछ भी नहीं जिंदगी की चरम अवस्था है मौत कुछ भी नहीं जिंदगी का आखिरी गीत है जिंदगी समझ ली तो मौत समझ में आ जाती है होना समझ लिया तो न होना समझ में आ जाता इसलिए तो तुमसे कहता हूं संसार से भागना मत संसार को समझ लिया तो मोक्ष समझ में आ जाता लेकिन तुम जल्दबाजी में पढ़ते हो संसार को बिना समझे तुम मोक्ष को समझने चल पड़ते हो फिर तुम्हारा मोक्ष भी नया संसार बन जाता है तीसरा प्रश्न नृत्य कब घटित होता है आप सदा नृत्य की बात करते किस नृत्य की और कब घटित होता है यह नृत्य निश्चित ही मैं नृत्य की सदा बात करता क्योंकि मेरे लिए नृत्य ही पूजा है नृत्य ही ध्यान है नृत्य से ज्यादा सुगम कोई उपाय नहीं सहज कोई समाधि नहीं नृत्य सुगमतम है सरलतम है क्योंकि जितनी आसानी से तुम अपने अहंकार को नृत्य में विगलित कर पाते हो उतना किसी और चीज में कभी नहीं कर पाते नाच सको अगर दिल भर कर तो मिट जाओगे नाचने में मिट जाओगे नाच विस्मरण का अद्भुत मार्ग है अद्भुत कीमियां है। और नाच की और भी खूबी है कि जैसे जैसे तुम नाचोगे तुम्हारी जीवन ऊर्जा प्रवाहित होगी तुम जड़ हो गए हो तुम सरिता होने को पैदा हुए थे गंदे सरोवर हो गए हो तुम बहने को पैदा हुए थे तुम बंद हो गए हो तुम्हारी जीवन ऊर्जा फिर बहनी चाहिए फिर झरनी चाहिए फिर उठनी चाहिए तरंगे क्योंकि सरिता तो एक दिन सागर पहुंच जाती है सरोवर नहीं पहुंच पाता सरोवर अपने में बंद पड़ा रह जाता इसलिए तुमसे कहता हूं नाचो नाचने का अर्थ तुम्हारी ऊर्जा बहे तुम जमे जमे मत खड़े रहो पिघलो तरंगायित हो गत्यात्मक हो दूसरी बात नाच में अचानक ही तुम प्रसन्न हो जाते हो उदास आदमी भी नाचना शुरू करे थोड़ी देर में पाएगा उदासी से हाथ छूट गया क्योंकि उदास होना और नाचना साथ साथ चलते नहीं रोता आदमी भी नाचना शुरू करे थोड़ी देर में पाएगा आंसू धीर धीरे धीरे मुस्कुराहटों में बदल गए थका मंद आदमी भी नाचना शुरू करे शीघ्र ही पाएगा कि कोई नई ऊर्जा का प्रवाह भीतर शुरू हो गया नृत्य दुख जानता ही नहीं नृत्य आनंद ही जानता है इसलिए तो हिंदुओं ने परमेश्वर के परम रूप को नटराज कहा है कृष्ण को नाच की मुद्रा में ऊंठ पर बांसुरी रखे मोर मुकुट बांधे चित्रित किया है यह ऐसे ही नहीं अकारण ही नहीं यह सारा जीवन नाच रहा है जरा वृक्षों को देखो पक्षियों को देखो सुनते हो यह पक्षियों का कल फूलों को देखो चांतारों को देखो विराट नृत्य चल रहा है रास चल रहा है ये अखंड रास तुम इसमें भागीदार हो जाओ तुम सिकुड़ सिकुड़ के ना बैठो तुम कंजूस ना बनो तुम बहो पूछा है तुमने नृत्य कब घटित होता है नृत्य तब घटित होता है जब नर्तक मिट जाता है नृत्य तब घटित होता है जब नाच तो होता है तुम नहीं होते नाचने वाला नहीं होता याद ही नहीं रह जाती पश्चिम का बहुत बड़ा नर्तक हुआ निजिंस्की। ऐसा नर्तक कहते हैं मनुष्य जाति के इतिहास में शायद दूसरा नहीं हुआ है उसकी कुछ अपूर्व बातें थी एक अपूर्व बात तो यह थी कि जब वो नृत्य की ठीक ठीक दशा में आ जाता था जिसको मैं नृत्य की दशा कह रहा हूं जब नर्तक मिट जाता है तो निजिंस ऐसी छलांगे भरता था कि वैज्ञानिक चकित हो जाते थे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण वैसी छलांगे हो ही नहीं सकती और साधारण अवस्था में निजेंस की भी वैसी छलांगें नहीं भर सकता था उसने कई दफा कोशिश करके देख ली थी अपनी तरफ से भी उसने कोशिश करके देख ली थी हर बार हार जाता था जब उससे किसी ने पूछा कि इसका राज क्या है उसने कहा मुझसे मत पूछो मुझे खुद ही पता नहीं क्योंकि मैंने भी कई दफा कोशिश करके देख ली जब यह घटती तब घटती जब नहीं घटती तो मैं लाख उपाय करूं नहीं घटती और जब घटती तो मैं हैरान होता हूं कुछ क्षण को ऐसा लगता है गुरुत्वाकर्षण का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं रहा मैं एक पक्षी के पंख तरह हल्का हो जाता हूं कैसे यह होता है मुझे पता नहीं एक बात भर समझ में आती कि यह उन क्षणों में होता है जब मुझे मेरा पता नहीं होता जब मैं लापता होता हूं जब मैं होता ही नहीं तब यह घटता है यह तो योग का पुराना सूत्र है ये तो तंत्र का पुराना आधार है निजिंसकी को कुछ पता नहीं वो क्या कह रहा है अगर उसे पूर्व के शास्त्रों का पता होता तो वो व्याख्या कर पाता विज्ञान कहता है न्यूटन ने खोजा वृक्ष के नीचे बैठे बैठे गिरा फल और न्यूटन को ख्याल आया हर चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरती पत्थर भी हम ऊपर की तरफ फेंकें तो नीचे आ जाता है तो जरूर जमीन में कोई, गुरुत्व, कोई गुरुत्वा करशन, कोई गुरुत्वाकर्षण कोई कशिश कोई ग्रेविटेशन होना चाहिए जमीन खींचती चीजों को अपनी तरफ न्यूटन ने एक बात देखी हमने और भी एक बात देखी जो न्यूटन ने नहीं देखी और ख्याल रखना वही दिखाई पड़ता है जो हम देखने को तैयार होते कृष्ण ने कुछ और देखा अष्टावक्र ने कुछ और देखा उन्होंने यह देखा कि ऐसी कुछ घड़ियां हैं जब अहंकार नहीं होता तो आदमी ऊपर की तरफ उठने लगता है जैसे आकाश का कोई कशिश कोई आकर्षण है जैसे वैज्ञानिक कहते हैं ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण ऐसा अंतर्तम के मनीष ने कहा है कि प्रभु का आकर्षण ऊर्ध्व ऊपर की ओर से कोई ऊर्जा और खींचने लगती लेविटेशन या ग्रेस प्रसाद कहें वही घटना था निजिंस को कभी कभी ऐसा हो जाता था वो इतना तल्लीन इतना तल्लीन हो जाता ऐसा लवलीन हो जाता ऐसा खो जाता कि फिर नर्तक ना रहता नृत्य ही बचता कोई आयोजक न रह जाता भीतर कोई नियंत्रक न रह जाता कोई नृत्य करने वाला ना रह जाता वही तो अष्टवक्र तुमसे कह रहे हैं इसी नृत्य की व्याख्या कर रहे हैं कि कर्ता को जाने दो तो प्रभु तुम्हें संभाल ले अभी तुम ही अपने को संभाले हो तो प्रभु को संभालने का मौका ही नहीं तुम छोड़ो तुम कहो तू संभाल तू जान तेरी दुनिया तेरा यह जीवन तूने दिया जन्म तू देगा मौत तू ही संभाल हम तो बीच में आ गए हैं सुनी हायतें हस्ती तो दरमिया से सुनी न इब्तदा की खबर है न इंतहा मालूम हम तो बीच में हैं ना हमें पता है कि जन्म क्यों हुआ ना हमें पता है कि मौत क्यों होगी ना हमें प्रारंभ का कुछ पता है और न अंत का हम तो बीच में हैं जिसको प्रारंभ का पता नहीं अंत का पता नहीं वो बीच की भी क्यों फिक्र रखे हुए है जो पहले संभालता जो पीछे संभालता वो बीच में भी संभाल लेगा ऐसा जो छोड़ दे उसको ही अष्टावक्र कहते वही हुआ ज्ञाता वही हुआ दृष्टा वही अब ना रहा बोक्ता ना रहा करता और जहां बोक्ताओ करता खो जाते वहीं परमात्मा है मैं तुमसे कहता हूं नृत्य की परिभाषा जब नर्तक मिट जाए ऐसे नाचो ऐसे नाचो कि ना छी बचे ऊर्जा रह जाए अहंकार का केंद्र ना रहे और नृत्य जितनी सुगमता से परमात्मा के निकट ले आएगा और कोई चीज कभी नहीं ला सकती और नृत्य बड़ा स्वाभाविक है आदमी है अकेला जो भूल गया सारा संसार नाच रहा है आदमी को छोड़कर आदमी भी नाचता था आदिम आदमी अब भी नाच रहे हैं सिर्फ सभ्य आदमी वंचित हो गया है सभ्य आदमी नाच भूल गया जड़ हो गया पत्थर की तरह हो गया झरना नहीं है कि बहे निर्झर नहीं है थोड़ा अपने को पिघलाओ थोड़ा छूने दो प्रभु को तुम्हें फागुन ने क्या छू लिया तनिक मन को करपरी देह अबीर हो गई है क्या हुए मधुर गीतों ने रसिक अधर क्या छुए मधुर गीतों ने रसिक अधर धड़कन धड़कन मंजीर हो गई अंगों पर फैल गई केसर क्यारी नभ बाहों में भरने की तैयारी बढ़ गई अचानक चंचलता लटकी सीमा रेखाएं सिमटी घूंगट की सांसों को क्या छू गई मधिर सांसें गंधायित मले समीर हो गई है फागुन ने क्या छू लिया तनिक मन को करपुरी देह अबीर हो गई फागुन भी छू तो देह अबीर अबीर हो जाती देह कस्तूरी कस्तूरी हो जाती तुम जरा सोचो परमात्मा छू तो तुम ना चूठोगे तुम ना चुटो तो परमात्मा छू ले अब तुम यह मत पूछना कि क्या पहले तुम मुर्गी अंडे के सवाल मत उठाना कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले उस उलझन में उलझोगे तो कभी सुलझ ना पाओगे इतना ही तुमसे कहता हूं एक वर्तुल है तुम ना चो तो परमात्मा छू ले परमात्मा छू ले तो तुम ना चूठो अब परमात्मा छूले ये तो तुम्हारे हाथ में नहीं एक बात तुम्हारे हाथ में है कि तुम नाचो तुम नाचो उसे मौका दो कि तुम्हें छू ले नाचते में ही छू सकता है तुम्हें अभी तो तुम अकड़े अकड़े बैठे हो अभी तुम पानी जैसे जम गया बर्फ हो गए ऐसे हो गए हो थोड़ा पिघलो थोड़ा बहो तुम इधर बहे कि परमात्मा ने तुम्हें छूआ उसने छूआ कि तुम और बहे तुम और बहे कि उसने तुम्हें और छुआ एक वर्तुल है धीरे धीरे तुम ज्यादा ज्यादा हिम्मत जुटाते जाओगे नर्तक खोता जाएगा नृत्य बचेगा अवनी पर आकाश गा रहा विरह मिलन के पास आ रहा चारों ओर विभोर प्राण झकझोर घोर में नाचे निरख घोर घन मुग्ध मोर मन जल हिलोर में नाचे जरा हिलोर बनो निरख घोर घन मुग्ध मोर मन जल हिलोर में नाचे चारों ओर विभोर प्राण झकझोर घोर में नाचे निछावर इंद्रधनुष तुझ पर निछावर प्रकृति पुरुष तुझ पर मयूरी उन्मन उन्मन नाच मयूरी छूम छना छन चन नाच मयूरी नाच मगन मन नाच मयूरी नाच मगनमन नाच गगन में सावन घन छाए न क्यों सुधि साजन की आए मयूरी आंगन आंगन नाच मयूरी नाच मगनमन नाच नाचो हृदय खोल कर नाचो सब तरह की कृपणता छोड़ कर नाचो एक दिन तुम पाओगे अचानक विस्मय विमुक्त चकित भाव भरोसा ना होगा कि तुम मिट गए हो नाच चल रहा है जिस दिन तुम पाओगे कि तुम नहीं हो और नाच चल रहा है उसी दिन तुम पाओगे सब जो पाले ने जैसा है सब जिसको पाए बिना और सब पाना व्यर्थ है और तुमने पूछा है कि नाच कब घटित होता है और कब नहीं घटित होता है जब तुम होते हो तब नहीं घटित होता है जब तुम संभाल संभाल के नाच रहे होते हो तब नहीं घटित होता है बेसंभाले नाचो नियंत्रण तोड़ के नाचो अराजक हो नाचो स्वच्छंद हो नाचो तभी होता है अगर तुम मालिक रहे और भीतर भीतर नियंत्रण जारी रखा तो वो मनुष्य का नृत्य है परमात्मा नहीं नाच पाता तुमने बागडोर उसके हाथ में दी ही नहीं तुम बागडोर उसके हाथ में दे दो फिर होता है नाच फिर तुम इस विराट नृत्य के एक अंग हो जाते हो चौथा प्रश्न संयास में दीक्षा लेने पर आप अपने शिष्यों को सुंदर सुंदर नाम देते इन सुंदर नामों का रहस्य और अर्थ समझाने की कृपा करें नाम बस नाम है जब देना ही है तो सुंदर दे देता हूं असुंदर क्यों दू ऐसे तो चाहूं तो कह सकता हूं स्वामी चूहड़मल फूहड़मल नाम बस नाम है और जब देना ही है तो सुंदर दे देता हूं इसमें कुछ बहुत अर्थ नहीं है नाम में अर्थ हो भी क्या सकता है अर्थ तो होता काम में तुम नाम के भरोसे मत रुके रह जाना कुछ करोगे तो कुछ होगा कुछ होने दोगे तो कुछ होगा कितना ही सुंदर नाम दे दू इससे क्या होगा नाम देने से जीवन बदलते होते कितना सरल होता सुंदर नाम देके मैं अपनी आकांक्षा अपनी अभीपसा प्रकट कर रहा हूं नाम देकर मैं अपना आशीष तुम्हें दे रहा हूं कि मैंने सुंदरतम तुमने चाहा है अब तुम कुछ करो सुंदर नाम देके मैंने तुम्हें बड़ा उत्तरदायित्व दे दिया अब तुम्हें पूरा करना है सुंदर नाम दे के मैंने तुम्हें एक चुनौती दे दी तुम्हें एक बुलावा दे दिया एक आमंत्रण दे दिया कि अब ये यात्रा करनी है अब ये नाम याद रखना अब ये नाम तुम्हें सताएगा एक पुरानी कथा तुमसे कहूं बहुत पुरानी कथा है किसी बालक के मां बाप ने उसका नाम पापक पापी रख दिया लोग भी खूब किसी का नाम रख देते पोपट घसीटामल घासीराम जैसे नामों की कुछ कमी पापक अब ऐसी आदमी पापी है अब और कम से कम नाम तो ना रखो इतनी तो कृपा करो लेकिन रख दिया मैं माउंट आबू शिविर लेने जाता था वहां एक बगीचा है शैतान सिंह उद्यान किसी का नाम सैतान सिंह और कोई नाम न ना सोचा तो किसी ने रख दिया होगा पापक बालक बड़ा हुआ तो उसे यह नाम बहुत बुरा लगने लगा खटकने लगा हर कोई कहे कहो पापी कहां चले जा ऐसा नहीं कि पापी नहीं था जैसे सब पापी है वैसा पापी था लेकिन यह नाम एक मुसीबत हो गई तो उसने अपने आचार्य से प्रार्थना की बनते मेरा नाम बदल दें अपने गुरु से कहा कि इतना कर दे ये नाम मेरे पीछे बुरी तरह पड़ा है ये नाम बड़ा अप्रिय है अशुभ और अमांगलिक है लेकिन आचार्य ने कहा कि नाम तो केवल प्रज्ञप्ति के लिए है व्यवहार जगत में पुकारने के लिए होता है नाम बदलने से क्या सिद्ध होगा अरे पाप बदल ले ताकि किसी की हिम्मत पापी कहने की ना पड़े मगर उसने कहा कि महाराज वो जरा कठिन काम है नाम तो बदल ही दो तो गुरु ने कहा ठीक है तू तो ऐसा कर कि तू गांव भर में घूम फिर के देख ले कौन सा नाम तुझे प्री लगता वो तू मुझे आके बता दे वही तेरा रख देंगे नहीं माना तो गुरु ने कहा चलो ठीक बदल देंगे जा तू खोज जब आग्रह ही करता है तो तेरी मर्जी फिर भी तुझसे तो कहता हूं गुरु ने कहा कि अर्थ सिद्ध तो कर्म के करने से होता है कर्म सुधारने से होता है पर तू नाम ही सुधारना चाहता है तू तो जा गांव में खोज ले अब वो निकला गांव में पहले ही आदमी से टकरा गया तो उसने कहा अरे देखते नहीं उसने कहा भाई मैं अंधा हूं तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं तुम्हारा नाम उन्होंने कहा नैन सुख जरा चौंका उसने कहा हद हो गई नाम नैन सुख आंख के अंधे उसने कहा होगा आपने कुछ से क्या लेना देना मगर नैन सुख नाम रखना ठीक नहीं उसने कहा क्योंकि अंधों का नाम नैन सुख और आगे चलना तो एक अर्थी जा रही थी लोगों ने पूछा भाई कौन मर गया उन्होंने कहा जीवक उसने कहा और सुना जीवक तो वो जो जिए ये सज्जन मर गए ये तो बड़ा बुरा हुआ जीवक और मृत्यु का शिकार हो गया बुद्ध के चिकित्सक का नाम जीवक था राजाओं ने उसे नाम दिया था क्योंकि वो लोगों को उसकी औषधि में ऐसा बल था कि जैसे मरों को जिला ले। लेकिन जीवक भी मरा वो औषधि काम ना आई नाम भी काम ना आया तो वो सोचने लगा जीवक नाम भी ठीक नहीं तो अर्थी कसी जाएगी फिर लोग हंसेंगे अरे जीवक मर गए जिंदगी भर हंसे क्योंकि नाम रहा पापक मरते वक्त हंसेंगे कि हो गए जीवक ये नहीं चलेगा और आगे बढ़ा तो देखा एक दिनहीन गरीब दुखियारी स्त्री को मारपीट के घर के बाहर निकाला जा रहा था तो उसने पूछा देवी तेरा नाम उसने कहा धनपाली पापक सोचने लगा नाम धनपाली और पैसे पैसे को मोहताज और आगे बढ़ा तो एक आदमी को लोगों से रास्ता पूछते पाया तो उसने पूछा भाई रास्ता पीछे पूछ लेना पहले एक बात बता दो तो तुम्हारा नाम तो उसने कहा पंथक पापक फिर सोच में पड़ गया कि अरे पंथक भी पंथ पूछते पंथ भूलते हैं पापक वापस लौट आया गुरु से उसने कहा कि बात खत्म हो गई नामों में क्या धरा रास्ते पर अंधा मिला जन्म का अंधा नाम नैन सुख एक दुखिया मिला जन्म का दुखिया नाम सदा सुख सब देख आया यही ठीक है पाप को ही बदल लूंगा नाम को बदलने से क्या होगा फिर भी जब तुम मुझसे दीक्षा लेते तो तुम्हें सुंदर नाम देता हूं सुंदर से मेरा लगाव है नाम ही दे रहा हूं तो क्या कंजूसी करूं दिल खोल के दे देता हूं सुंदर से सुंदर नाम जो ख्याल में आता तुम्हें दे देता हूं इससे तुम ध्यान रखना कि तुम्हारे लिए चुनौती है तुम इससे यह मत समझ लेना कि यह तुम हो गए यह तुम्हें होना है नाम अभी सार्थक है नहीं संभावना है ये तुम्हें होना है किसी को मैं नाम देता हूं सच्चिदानंद ये तुम्हें होना है तुम ये मत समझ लेना कि हो गए मैंने नाम दे दिया तो बात खत्म अब क्या करना जो होना था सो हो गए सच्चिदानंद हो गए इतना सस्ता नहीं आदमी एक संभावना है होने की आदमी है नहीं आदमी होने की संभावना है एक बीज है। पुरानी कथा है कि परमात्मा ने जब प्रकृति बनाई सब बनाया और फिर आदमी को बनाया तो आदमी को उसने मिट्टी से बनाया जब आदमी बन गया तो परमात्मा ने सारे देवताओं को इकट्ठा करके कहा कि देखो मेरी श्रेष्ठतम कृति ये मनुष्य है इससे ऊपर मैंने कुछ भी नहीं बनाया ये मेरी प्रकृति के सारे विस्तार में सबसे श्रेष्ठ सबसे गरिमाशाली लेकिन एक संदेहवादी देवता ने कहा यह तो ठीक है लेकिन मिट्टी से क्यों बनाया निकृष्टतम चीज से बनाई श्रेष्ठतम चीज ये कुछ समझ में नहीं आती अरे सोने से बनाते कम से कम चांदी से बनाते न सही चांदी लोहे से बना देते मिट्टी कुछ और ना मिला निकृष्टतम से श्रेष्ठतम को बनाया तो परमात्मा हंसने लगा उसने कहा जिसे श्रेष्ठतम बनना हो उसे निकृष्टतम से यात्रा करनी होती जिसे स्वर्ग जाना हो उसे नरक में पैर जमाने पड़ते जिसे ऊपर उठना हो उसे निम्नतम को छूना पड़ता और फिर परमात्मा ने कहा तुमने कभी सोने में से किसी चीज को ऊगते देखा चांदी में से कोई चीज उगते देखी बो तो बीज सोने में कभी उगेगा नहीं मर जाएगा मिट्टी भर में उगता है कुछ और मनुष्य एक संभावना है एक आश्वासन है अभी मनुष्य को होना है अभी हो नहीं गया हो सकता है होने की सब व्यवस्था कर दी है लेकिन होना पड़ेगा इसलिए मिट्टी से बनाया है क्योंकि मिट्टी में ही बीज फूटता है अंकुर निकलते वृक्ष पैदा होते फूल लगते फल लगते सुगंध फैलती महोत्सव घटित होता है मिट्टी में ही संभावना है सोने की कोई संभावना नहीं सोना तो मुर्दा है चांदी तो मुर्दा है इसलिए तो मरे मरे लोग सोने चांदी को पूजते जिंदा लोग मिट्टी को पूजते जितना मरा आदमी उतना ही सोने का पूजक जितना जिंदा आदमी उठता उसका मिट्टी से मोह मिट्टी से लगाव मिट्टी से प्रेम मिट्टी जीवन है ठीक कहा ईश्वर ने कि बीज मिट्टी में फेंक दो तो खिलता फैलता बड़ा होता मनुष्य एक संभावना है मनुष्य यात्रा है अंत नहीं अभी मनुष्य को होना है अभी मनुष्य हुआ नहीं सारी क्षमता बड़ी है छिपी अचेतन में प्रकट होना है अभिव्यक्त होना है गीत लेके तुम आए हो अभी गाया नहीं तुम्हारी वीणा तो है तुम्हारे पास लेकिन तुम्हारी उंगलियों ने अभी छुआ नहीं जब मैं तुम्हें नाम देता हूं तो सिर्फ एक संभावना देता हूं कहता हूं सच्चिदानंद हो जाना इसलिए सच्चिदानंद नाम दे देता हूं नाम को तुम ऐसा समझ लेना कि तुम सच्चिदानंद हो इसलिए मैंने सच्चिदानंद कह दिया है होते तब तो कहना क्या था होते तब तो दीक्षा की भी कोई जरूरत ना थी होते तब तो कुछ भी कारण ना था नहीं हो मगर हो सकते हो द्वार खुला है चलना पड़े ये जो तुम्हारा नाम है इसे दूर की मंजिल समझना वो जो दूर तारों के पार सच्चिदानंद रूप है वो मैंने तुम्हें नाम दे दिया है नाम से तुम्हें जोड़ दिया उससे अब तुमसे कह दिया आप चलो लंबी यात्रा है दुर्गम पथ है कंटकाकीण मार्ग है भटक जाने की पूरी संभावना है पहुंचने की संभावना बहुत कम है लेकिन ये नाम तुम्हें दे दिया एक दूर के तारे की तरह तुम्हें रोशनी देगा और जब तुम भटकने लगोगे और जब तुम गिरने लगोगे तब तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्चिदानंद ये क्या कर रहे हैं ये तुम्हारे जैसा नहीं सच्चिदानंद ये तुम क्या कर रहे है? चोरी कर रहे है? ये तुम्हारे नाम से मेल नहीं खाता सच्चिदानंद ये किसी की हत्या करने को उतारू हो गए ये तुम्हारे नाम से मेल नहीं खाता सच्चिदानंद उदास बैठे हो मुर्दा बैठे हो ये तुम्हारे नाम से मेल नहीं खाता नाचो मयूरी नाच छनाछन नाच मयूरी नाच उन्मन उन्मन नाच मयूरी नाच आंगन आंगन नाच तुम्हें याद दिलाने को स्मरण दिलाने को आखिरी प्रश्न क्या बुद्ध पुरुष भी आंसू बहाते बुद्ध पुरुषों के संबंध में कोई भी बात तय करनी उचित नहीं बुद्ध पुरुष ऐसे विराट जैसे आकाश बुद्ध पुरुष के संबंध में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती एक ही बात कही जा सकती है कि बुद्ध पुरुष होने का अर्थ होता है पूर्ण हो जाना, पूर्ण में सब समाहित है आंसू भी जैसे मुस्कुराहटे समाहे थे वैसे ही आंसू भी एक जेन फकीर जापान में मरा। उसका शिष्य रिंझाई बड़ा प्रसिद्ध था इतना प्रसिद्ध था गुरु से ज्यादा प्रसिद्ध था सच तो यह है कि रिंझाई के कारण ही गुरु की प्रसिद्धि हुई थी लाखों लोग इकट्ठे हुए और रिंझाई रोने लगा गुरु की लाश पड़ी और रिंझाई के आंसू झरने लगे रिंझाई के आसपास जो लोग थे उन्होंने कहा ये क्या करते हो तुम्हें लोग रोता देखेंगे तो क्या सोचेंगे बुद्ध पुरुष कहीं रोते तो रिंझाई ने कहा तो समझ लो कि मैं बुद्ध पुरुष नहीं मगर अब रोना हो रहा है तो क्या करूं मेरे गुरु ने एक ही बात मुझे सिखाई थी कि जो स्वाभाविक हो उसे होने देना अभी तो आंसू आ रहे पर लोगों ने कहा तुम्हें तो समझाते रहे कि आत्मा अमर है अब रोते क्यों ंझाई ने कहा मैं आत्मा के लिए रो भी कहा रहा हूं यह शरीर भी बड़ा प्यारा था आत्मा तो अमर ही है उसके लिए कौन रो रहा यह गुरु की देह भी बड़ी प्यारी थी अब दोबारा इसके दर्शन ना हो सकेंगे अब अनंत काल में इसका कभी साक्षात्कार ना हो सकेगा एक अपूर्व घटना का विसर्जन हो रहा तुम मुझे रोने भी दोगे तुम संभालो अपना बुद्ध पुरुष और बुद्ध पुरुष की परिभाषा मैं जैसा वैसा भला लेकिन मुझे स्वाभाविक होने दो और मैं तुमसे कहता हूं रिंझाई बुद्ध पुरुष था इसीलिए रो सका तुम जैसा कोई बुद्धू होता अगर आंसू भी आ रहे होते तो रोक के बैठ जाता कि यह मौका कोई रोने का सारी इज्जत पानी फिर जाएगा अभी रोने का मौका रो लेना एकांत में अकेले में करके दरवाजा बंद अभी तो न रो भीड़ भाड़ के सामने तो अकड़ के बैठे रहो कि ज्ञान को उपलब्ध हो गए कैसा रोना अरे ज्ञानी कहीं रोते ये तो अज्ञानी रोते नहीं ये निश्चित ही बुद्ध पुरुष रहा होगा तभी तो बुद्ध पुरुष होने की बात को भी दो कोड़ी में फेंक दिया कहा रखाओ संभालो ही तो फिर मैं बुद्ध पुरुष नहीं बात खत्म हुई मगर जो सहज हो रहा है होने दो बुद्ध पुरुष होने का अर्थ होता है सहजता समग्रता जीवन समग्र है कहना मुश्किल है बुद्ध पुरुषों के संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती बुद्ध पुरुष ऐसे मुक्त जैसे आकाश ऐसा हुआ गौतम बुद्ध के जीवन में उल्लेख कि जब वो 12 वर्ष के बाद अपने घर वापस लौटे तो स्वभावता अपने पिता को अपनी पत्नी को अपने बेटे को मिलना चाहे तो आनंद ने कहा कि ये शोभा नहीं देता बुद्ध पुरुष का कौन पिता कौन बेटा कौन पत्नी बात खत्म हो गई आप तो ज्ञान को उपलब्ध हो गए बुद्ध ने कहा मैं तो हो गया लेकिन वे नहीं है अभी उपलब्ध उनका मोह अभी भी मेरे प्रति है और मैं तो मुक्त हो गया लेकिन मेरा ऋण तो कायम उनसे मैंने जन्म लिया और इस पत्नी को मैं बारह साल पहले छोड़ के अंधेरी रात में भाग गया था क्षमा तो मांग लेने दो मेरी यात्रा तो पूरी हो गई लेकिन वो तो अभी भी जली भूंजी बैठी अभी भी नाराज है बड़ी माननी है यशोधरा उसने मुझे क्षमा नहीं किया और जब तक मैं क्षमा न मांगू वो क्षमा करेगी भी नहीं अब मुझे उससे क्षमा मांगला नहीं दो ताकि वो भी मुक्त हो जाए ये बात गई गुजरी हो गई जो हुआ हुआ आनंद जरा कसमस आया उसको यह बात जिसती नहीं बुद्ध पर उसको क्या लेना देना फिर भी अब नहीं मानते तो ठीक है गया आनंद जब संन्यास्त हुआ था आनंद बुद्ध का बड़ा भाई था स्वयं चचेरा बड़ा भाई जब वो संन्यास्त हुआ था बुद्ध से दीक्षा ली थी तो दीक्षा के पहले उसने कहा था कि मेरी कुछ शर्तें दीक्षा के बाद तो मैं सिर्ष हो जाऊंगा फिर तुम मेरी सुनोगे नहीं मुझे तुम्हारी सुननी पड़ेगी दीक्षा के पहले बड़े भाई की हैसिय से यह शर्त तुमसे मांग लेता हूं उसमें एक शर्त यह भी थी कि सदा तुम्हारे साथ रहूंगा तुम कभी भी मुझसे यह ना कह सकोगे कि आनंद मुझे छोड़ रात तुम्हारे कमरे में सोऊंगा तुम्हारी इच्छाया की तरह चलूंगा तुम मुझे समझा ना सकोगे कि आनंद जा तो दूसरे गांव में शिक्षा दे लोगों को मैं कहीं जाने वाला नहीं मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा ऐसी उसने पहले ही शर्त रख ली थी बुध ने शर्त मान ली थी जब वो महल में प्रवेश करने लगे तो बुध ने कहा आनंद यशोधरा खुल ना पाएगी अगर तू मौजूद रहा कुलीन स्त्री वो अपना भाव भी प्रकट ना करेगी तेरे सामने फिर तू मेरा बड़ा भाई वो घूंघट कर लेगी वो रो भी ना पाएगी नाराज भी ना हो पाएगी और तेरे सामने तेरी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर वो कुछ कहेगी भी नहीं तू कृपा कर आज तू जरा पीछे रह जा आनंद ने कहा बात बुद्ध पुरुष को पत्नी क्या पति क्या पर बुद्ध ने कहा तू छोड़ फिक्र बुद्ध पुरुषों की मैं किसी परिभाषा से बंधा नहीं यही उचित मालूम होता और बात ठीक थी यशोधरा क्षमा न कर पाती बुद्ध को अगर आनंद मौजूद रहता जब बुद्ध गए यशोधरा टूट पड़ी रोई चीखी चिल्लाई नाराज हुई उसने कहा कि तुम मुझे छोड़ के भाग गए तुमने इतना भी भरोसा ना किया कि मुझे जगह के पूछ लेते क्या तुम सोचते हो मैं मना करती तुमने इतना भी मेरे प्रेम का भरोसा ना किया इतना मेरा प्रेम का समादर ना किया तुम पूछ लेते कि मैं जाता हूं मैं तुम्हें जाने देती लेकिन तुम पूछ तो लेते तुम जगा के कह तो देते मैं अंतिम क्षण तुम्हारे पैर तो छू लेती तुमने इतना भी मुझे मौका ना दिया तुमने इतना भी भरोसा ना किया मैं छत्रणी हूं तुम अगर कहते कि तुम्हें अपनी गर्दन भी कांटनी है तो मैं तुम्हारे पैर छू के तुमसे कह देती कि ठीक है तुम मालिक हो तुम मेरे स्वामी हो मैं तुम्हारी मालिक नहीं हूं तुम्हें जो ठीक लगे करो लेकिन तुम भाग गए चोर की तरह वो मन में कसती है बात कांटे की तरह सलती है बात वो खूब नाराज हुई वो खूब चिल्लाई वो खूब रोई इस सब उधेड़ में उसे ख्याल न रहा कि बुद्ध चुपचाप खड़े एक शब्द भी नहीं बोले तब उसने अपनी आंखों से आंसू पहुंचे और बुद्ध से कहा आप चूठे बोलते नहीं बुद्ध ने कहा मैं क्या बोलूं क्योंकि जो गया था वो आया नहीं जिससे तू लड़ रही है वो अब है नहीं और जो मैं आया हूं उससे तू बिल्कुल अपरिचित है तू मेरी तरफ देख पागल जो गया था वो मैं नहीं हूं देह वैसी लगती होगी तुझे लेकिन सब बदल गया आमूल बदल गया हूं जड़मूल से बदल गया हूं यह कोई और ही आया है एक दूसरी ही ज्योति है मैं तो मिट गया नया होकर आया हूं तू मेरी तरफ देख अब कब तक गुजरे को लेके बैठी रहेगी जो हुआ हुआ उठ जो मुझे हुआ है वो तुझे देने आया मैंने परमानंद पाया तू भी उसकी भागीदार बन और ये यशुधरा संस्त हुई जब सुधरा सं्यस्त हो गई तो सुधरा से बुद्ध ने कहा एक बात तू आनंद को समझाते वो चिंतित है अगर मैं आनंद को लेकर आया होता तो तू खुल पाती वो कहती कभी नहीं खुल पाती मैं तुम्हें फिर कभी क्षमा न कर पाती एक तो चोर की तरह भाग के गए और जब आए तो भीड़भाड़ भाड़ लेके आए ताकि मैं कुछ कह ना सकूं आनंद की मौजूदगी में मैं चुपचाप रह जाती मैंने अपने हृदय के छाले तुम्हें न दिखाए होते बात खत्म हो गई थी तुमने फिर मेरा भरोसा नहीं किया तुम फिर किसी को लेके आ गए आड़ की तरह बीच में पर्दे की तरह बुद्ध पुरुष की कोई परिभाषा नहीं फिर कोई एक बुद्ध पुरुष थोड़ी हुआ है कि परिभाषा हो जाए सब बुद्ध पुरुष अनूठे होते कृष्ण अपनी तरह राम अपनी तरह बुद्ध अपनी तरह महावीर अपनी तरह जीसस अपनी तरह मोहम्मद अपनी तरह इतने फूल खिलते हैं इस पृथ्वी पर इतने भिन्न भिन्न जुही जु है और बेला है और चंपा है और चमेली और गुलाब और कमल और सब अलग अलग हर बुद्ध पुरुष अनूठा है इसलिए परिभाषा तो कैसे हो नहीं कोई परिभाषा नहीं हो सकती तुम पूछते हो क्या बुद्ध पुरुष भी आंसू बहाते बहा भी सकते हैं ना भी बहाएं निर्भर करता है इस पर किस बुद्ध पुरुष के संबंध में बात हो रही उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है तुमने देखा कृष्ण का एक नाम है रणछोड़ दास बड़ा मजेदार नाम है भाग खड़े हुए रण छोड़ के रणछोड़ दास जी अब तुम कहोगे बुद्ध पुरुष भाग सकता कृष्ण भागे बुद्ध पुरुष झूठ बोल सकता कृष्ण के जीवन में बहुत झूठ है बुद्ध पुरुष दिए हुए वचन तोड़ सकता कृष्ण ने तोड़े क्या करोगे बुद्ध पुरुष हाथ में तलवार ले सकता मोहम्मद ने ली हालांकि तलवार पर लिखा था शांति मेरा संदेश इस्लाम का अर्थ होता है शांति अब तलवार पर लिखे शांति मेरा संदेश और कोई जगह ना मिली लिखने को कहना मुश्किल है इधर एक बुद्ध है जो कहते हैं चींटी को भी मारना पाप है उधर एक मोहम्मद है वो तलवार लेके आदमियों को काटते रहे जरा फिक्र न इधर महावीर हैं, वो कहते हैं पानी भी छान के पीना उधर कृष्ण हैं, वो अर्जुन से कहते हैं तू मार बेफिक्र मार क्योंकि ये मारे ही जा चुके हैं तू तो निमित्त मात्र है। जितने बुद्ध पुरुष उतने प्रकार हैं, परिभाषा असंभव है महावीर अकेले खड़े कृष्ण हजारों स्त्रियों के बीच नाच रहे बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे मीरा गांव गांव नाच रही है बुद्ध को तुम नाचता हुआ सोच नहीं सकते महावीर के ओंठ पे बांसुरी रखोगे बड़ी बेहूदी मालूम पड़ेगी कृष्ण को नंगा खड़ा कर दो दिगंबर जचेंगे नहीं सब अनूठे सब अपने अपने जैसे एक एक बुद्ध पुरुष एक एक अनूठी घटना है इसलिए कोई परिभाषा नहीं हो सकती कुछ कहा नहीं जा सकता और अभी सब बुद्ध पुरुष हो गए जितने हुए हैं उससे बहुत ज्यादा होंगे इसलिए भी परिभाषा बंद भी नहीं हो सकती कल कोई बुद्ध पुरुष कैसा होगा कहना मुश्किल है एक बात तय बस उसी को तुम समझना मूल आधार कि बुद्ध पुरुष जो भी करता जागा हुआ करता रोए तो जागा हुआ रोता नाचे तो जागा हुआ नाचता अकेला खड़ा रहे तो जागा हुआ खड़ा होता जागरण बुद्धत्व का स्वाद बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जागा हुआ जो भी करे जागा हुआ करता उसकी जागृति भर एकमात्र परिभाषा है से सब गौण बातें उसके अंतर का दिया जला होता है आज इतना